बेजवन का घर धन धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्म परायल हो, देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुक्त नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्काल में धन एवं अन्न एवं जल का दान करता था। वर्षाकाल में वस्त्र तथा अन्न बाटा भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वह बावली, गुप्त, तलाग, प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था। चातुर्य मास में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्म ज्ञान शांत तपस्वी परम जितेंद्री गाल्व मुनि पेजवन शूद्र के घर में आए वह अभिभान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में बोला आज मेरा जन्म सफल हो गया जीवन अति उत्तम हो गया आज मेरा धर्म भी सार्थक हुआ मुने आपने यहाँ पधारकर तुल सहित मुझे उन्नत कर दिया आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्र पाप जलकर भस्म हो गए मुझे घृष्ट के संपूर्ण गहों का आज आपने पवित्र कर दिया उस शुद्र की भक्ति से गाल उमनी बहुत प्रसन्न हुए उनकी सारी थकावट दूर हो गई वे हाथ जोड़कर खड़े हुए शुद्र से बोले सोम्य तुम कुशल से तो होना तुम्हारा मन धर्म में लगता है ना क्योंकि भाई बंधु इस्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से संबं to mogłoby nam się Bhakti दान में तो तुम्हारी रुचि है ना क्या धर्म अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संगलंब होता है भगवान विष्णु का चरुलोदक प्रतिदिन सिर पर धारण करते होना भगवान विष्णु का भजन श्री विष्णु की कथा श्री विष्णु का स्तोत्र श्री विष्णु का नमस्कार श्री विष्णु का ध्यान और भगवान व जाए तो मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शुद्र ने फिर क्या कहा? मुने आपकी कृपा धृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा पूरा फल मिल गया, तथापि मैं आपकी उपदेश व्युत्वाणी सुनना चाहता हूं आपके आगमन का क्या पर्योजन है? यह कृपा करके बताइए। तब गाल्ब जी ने उस धर्मात्मा एवं सत्यवादी शुद्र से कहा इधर धरतीरथ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास विक्षिप्त हो गए अब चातुर्य मास आ गया है अतः अपने आश्रम को जाऊंगा भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आशार्शुपला एकादशी को अपने घर पर चातुर्य मास का नियम ग्रहण करूंगा। पेजवन बोला, दूजश्रेष्ठ मेरे ऊपर अनुभय करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए, वेद मेरा अधिकार नहीं है। Wiede Sarke, Jepka Bhi Mujhe Nahihe, Nahi Adha Vishyast Chatur Yamaas Palan Karne Yogi Jadhi Moksha Sadak Upai Upaay Use Bataye, Usse Bata Ye Galiu Ji Nne Kaha Jomolishya Shal Gram Me Stit Bhaagwan Vishnu Ka Pujan Kerti Usse Dura Nahi Jis Ka Shal Gram Ke Lagahuahe, Uskedwara Laga Hua Usse Dwarah Jom Kuch Bhi Shur Karam में इसका विशेषता है है जहां शालग्राम में शीला और द्वारका की शीला दोनों का संगम हो वहां मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्य द्वारा भी शालग्राम की शीला पूजी जाती है वहां यह शीला पांच कोश तक के प्रदेश को पवित्र करती है यह शालग्राम शीला तेजमय पिंड है साक्षात धम्म स्वरूप है इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है महाशुद्र शालग्राम शीला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियां तीर्थ तत्व को प्राप्त होती हैं शालग्राम शीला की सन्निधि मात्र से समित्र सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती हैं जिसके घर में शुभ शालग्राम शीला का क्रोमल तुलसी धलुद्वारा पूजन होता है वहाँ यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते ब्राह्मण छेत्रीय वैश्य तथा सचुद्रों को भी शालग्राम शीला के पूजन का अधिकार है सच्चुद्रों ने पूछा ब्राह्मण आप वेद विद्या में श्रेष्ठ हैं सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालग्राम शीला के पूजन का निषेध है अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालग्राम का पूजन करे गाल्व ने कहा मानद शुद्रों में केवल असत शुद्र के लिए शालग्राम शिला का निषेध है स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया जो शालग्राम शीला के ऊपर जलाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके संस्त्रोपाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालग्राम शीला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरी में निवास नहीं होता। जो शालग्राम शीला में व्यक्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करता है तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल चातुर्य मास में शालग्राम शेला को पंचामर्थ से स्नान कराते हैं वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते मुक्ति के आदिकारण कारण निर्मल शालग्राम व्रत तथा श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है वह मोक्ष का भागी जो सब समय में विशेषता है चातुर्य मास काल में भगवान शालग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है शालग्राम मां विष्णु के स्वरूप है और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित तुलसी जल से तुलसी मंजी मंजरी सहित शालग्राम शीला रूप श्री हरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित होकर श्री हरि में तन्नता को प्राप्त होता है शालग्राम शीला के 24 भेद हैं उनका वर्णन सुनो पहले केशव हैं उनकी पूजा करनी चाहिए दूसरे मधुसूदन तीसरे संकर्षण चौथे दामोदर पांचवे वसुदेव छठे प्रधुन सातवे विष्णु आठवे माधव नवे अनंत मूर्ति दसवे पुरुषुत्तम ग्याहरवे अधुक्षज बारवे जनार्दन तेरवे गोविंद चौदवे त्रिविक्रम 15वे श्रीधर 16वे हर्षकेश 17वे नरसिंह 18वे विष्णुयोनि वामन 20वे नारायण 21वे तुंडिकाक्ष 22वे उपेंद्र 23वे हरि और 24वे श्री कृष्ण कहे गए हैं ये 24 मूर्तियां 24 एकादश्यों से संबंध रखती हैं साल भर में 24 एकादशियां और ये 24 मूर्तियां पूजी जाती हैं इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्ति मान होता है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पसंद को सुनता और पढ़ता है, उसके ऊपर भूत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान शिव हरि पसंद होते हैं। सती का देह त्याग, पार्वती विवाह, भगवान शिव का हरि रूप में प्रकटियर और शालग्राम शीला का महत्व गालवीजी कहते हैं भगवान विष्णु जिस प्रकार शालग्राम शीला के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और भगवान शिव भी जिस प्रकार लिंकाकार में स्थित हुए हैं वह सब प्रसंग में तुमसे कहता हूँ सुनो पूर्व काल में धर्मजी के अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे दक्ष के सती नाम की एक प जो उत्तम लक्षों से संपन्न और बड़ी साध्वी थी विधि के ज्ञाता भगवान शंकर ने सती के साथ विदुक्त विधी से विवाह किया दक्ष प्रजापति का चित्त मोहवश मूलता को प्राप्त हुआ था उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव का परिचच दिया उस महान द्वेष से सती देवी प्राणायाम में तत्पर हो उन्होंने अग्नि में धारण के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया